कृपा और सौ कृपा के साथ में जुड़ा होता है कृपा जो प्राप्ति ऐसी वस्तु उसको मेरे शरीर का जिसके पास में कोई तो साधन नहीं बल्कि अभिलाषा कर रहा पांडी को आपकी कृपा के बिना इसको प्रदान करने वाला और कोई तो दूसरा हो नहीं सकता इसलिए आप ही कृपा करें और आप कृपा करके जब इस वस्तु को मुझे कृपा करके प्रणाम करें, तो करें।, करें। जीवन व्यक्ति से कृपा कर ऐसे अभिलाषा करते हुए पिछले श्लोक में ये प्रार्थना की थी पूर्व प्रसंग में ये प्रार्थना की थी कि कब मैं आपकी आरती करूंगी आरती की निराजन की प्रार्थना कर रहे दीप निराजन करते हुए दीप की आरती करते हुए ये अभिलाषा कर रही है विनोद मंजिरी जी के जिस समय आरती की जाएगी उस समय श्री प्रिया जी के श्री अंग चमकेंगे तो लाल जी एकदम आकर्षित होंगे और लाल जी के श्रीअंग चमकेंगे आरती करने में तो प्रिया जी एकदम आकर्षित होंगी और दोनों अपने मन में ये विचार करेंगे क्योंकि यहां निस्वार्थ तो है ही नहीं कुंज मंदिर में जो भी स्वार्थ है वो सेवा की भावना है तो दोनों ही ये अभिलाषा करेंगे आह आहा ये जो मेरा अंग या श्री प्यारे की या प्यारी की सेवा करने के लिए कब प्रवृत्त होगा तो श्री प्रिया के अपने अंग की चमक को देख करके श्री प्रिया श्याम के लिए आत्मसमर्पण करेंगे और श्याम श्री प्रिया जी के लिए आत्मसमर्पण करेगा और दोनों के चमके चमकीले चमकी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो आकर्षित करने के कारण आकर्षित करने के लिए आरती की जा रही है जब तो दोनों के अंग चमकेंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और श्री श्याम की या प्रियाजी की ढोरन या चंचलता देखकर के श्याम सुंदर की चंचलता प्रिया जी की ढोरन उनका दर्शन करके श्री प्रिया अपने मन में विचार करेंगी कि आहा यह सौंदर्य श्री श्याम सुंदर की सेवा के लिए है तो आरती करके श्री श्याम सुंदर के प्रिया के हृदय में आत्मसमर्पण उसके भाव को ब्रहण और श्री लाल जी के सौंदर्य का दर्शन करके िया जब आकर्षित हो रही हैं, तो श्री लाल जी विचार करेंगे कि आह ये मेरा श्रेयंग यह श्री प्रिया की सुख के लिए है प्रिया के लिए समर्पित है ऐसा विचार करके दोनों के हृदय में सुख की अपूर्व कल्पना सुख का अपूर्व संचार करने के लिए मैं आरती करूंगा गजब ये आरती का जो भाव है यहां आरती के भाव को बहुत मधुर प्रकार से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कृपा करके प्रस्तुत किया दोबारा समझ लें कि आरती करते समय सर्वांग सुदीप्त तो हो जाते हैं सर्वांग चमकते हैं प्रिया जी के भी लाल जी के आरती करने से प्रकाश होगा और सर्वांग जो है वो सर्वांग चमकेंगे अब प्रिया जी का श्रीअंग चमका तो लालजी आकर्षित हो रहे हैं लालजी का श्रेण चमका तो श्री प्रिया जी आकर्षित हो रही है पहले प्रिया जी आकर्षित होंगे फिर शाम लाल जी आकर्षित होंगे रस की रीति के अनुसार अब प्रिया जी जब आकर्षित हुई और श्री श्याम सुंदर जब आकर्षित हुए प्रिया की श्याम सुंदर की चमक देख के प्रिया जब आकर्षित हो रही है उस समय प्रिया ये सोच रही है कि आहा ये जो मेरा श्रृंगार है श्याम सुंदर की सेवा के लिए तत्सुख सुखित्व भाव तो उस तत्सुख सुखित्व भाव को जागृत करने के लिए दासी दासील की आरती कर रही हैं है प्रियालाल के शिष्य हृदय में तत्सुख सुखी भाव उदय हो सेवा करने की भावना एक दूसरे की उदित हो श्याम सुंदर के श्री रंग को चमकीला देख करके श्री प्रिया जी में ढोरन होगी और ढोरन के साथ साथ मन समर्पण होगा और समर्पण के साथ साथ श्री प्रिया में यह भाव भी आएगा कि आ मेरा जो सौंदर्य है ये श्री श्याम सुंदर के सुख के लिए और इसी प्रकार श्री प्रिया के सौंदर्य का दर्शन करके श्री श्याम में चंचलता उत्पन्न होगी और साथ के साथ में भी ये विचार करेंगे कि मेरा जो श्रृंगार है यह प्रिया के सुख को बढ़ाने वाला होगा ऐसे दोनों के हृदय में सुख का संचार करना यही आरती का भाव है हमारे वृंदावन के रसको ने एक दोहा कहा भगवत रसिक जी की एक साखी है कि आरत इनको मिलन की और न आरत कोई और आग बार आरती करे खसम खिजावे सोई श्री प्रियालाल इनको इनके हृदय में आरती उत्पन्न करना ये आरती का भाव है एक दूसरे के प्रति मिलन की उत्कंठा और सेवा की उत्कंठा उत्पन्न करना ये आरती का भाव आरती इनको मिलन की श्री श्याम सुंदर अपने सौंदर्य को श्री प्रिया को समर्पित कर रहे हैं प्रिया अपने सौंदर्य को श्याम सुंदर को समर्पित कर रही है सखीगढ़ जब आरती कर रही है तो दोनों के श्री अंग कहीं चमक रहे हैं प्रिया अपने सौंदर्य को श्याम सुंदर को समर्पित कर रही है श्याम सुंदर अपने सौंदर्य को श्री प्रिया जी को समर्पित कर रहे हैं और दोनों के हृदय में ऐसे आत्मसमर्पण करने की आरती है व्याकुलता है आरती माने व्याकुलता आरती होना व्याकुल होना तो श्री प्रिया लाल दोनों में व्याकुलता उत्पन्न करना ये मुख्य लक्ष्य और कोई कोई दूसरी आरती नहीं है केवल आग जला करके आग को चारों ओर चढ़ाना यह आरती नहीं है तत्त हृदय में सेवा करने की उत्कंठा उत्पन्न करना यह आरती का भाव यहां पर वही कह रहे हैं कि सौंदर्य अद्भुत मवेक्ष निजम स्वकांतम प्रिया जी ने आरती के समय जब अपने सर्वांग को चमकते हुए देखा प्रकाश आया तो प्रकाश आने से श्री किशोर जी के अंग सर्वत्र चमके और चमके चमकते हुए देख करके नेत्राल लोभम लोभनम आहा मेरा सौंदर्य श्री लालजी के नेत्र रूपी भौरों को लोभाने वाला है लाल जी के नेत्र हैं भोरा मेरा रूप है जैसे कमल तो श्री लाल जी मेरे सौंदर्य को देख करके इस प्रकाश में मेरी ओर उत्सुक हो रहे हैं ये देख करके तो नेत्र अली लोभनम श्याम सुंदर के नेत्रों को लोभाने वाला मेरा श्रेयंग है ऐसा देखकर के बिलोल नेत्र बिलोल श्री, श्री किशोरी जी उनके श्रेयंग कहीं चंचल हो रहे हैं और वे श्री किशोरी जी प्राणार्बेन विधवर्तिक दीप कौ मानो अपने संपूर्ण प्राणों को ही श्री श्याम के ऊपर अर्पित करना चाहती हैं तो जो दीपक है वो दीपक नहीं है मानो अपने सारे प्राणों को शाम सुंदर के ऊपर अरबुद अरबुद प्राणों को शाम सुंदर के ऊपर अर्पित कर देना चाहती है केवल पंच प्राणों को नहीं जो श्वास बाहर निकले ऊपर की तरफ से उसका नाम है प्राण जो श्वास नीचे की तरफ से बाहर निकले उसका नाम है अपान जो श्वास टेढ़ी चले कभी यहां दर्द हो कभी यहां दर्द हो उसका नाम है व्यांग जो श्वास नीचे से ऊपर की ओर निकल करके बाहर आए उधर से निकले उसका नाम है उदान डकार लेना और जो श्वास भोजन को कहीं मथ करके रख दे सब चीज को मिला दे उसका नाम है समान तो प्राण पान ब्यान उदान समान ये पांच प्राण है ये पांच प्राण केवल पंचम प्राणी नहीं बल्कि को अरबुद अरबुत प्राणों को जैसे श्री श्याम सुंदर के लिए जला देना चाहती हैं समर्पित कर देना चाहती हैं कि प्यारे के लिए ही मेरे सारे प्राण विराजमान हैं क्योंकि प्राण जो है उनके आधार पर ही इंद्रिय और मन कार्य करेंगे जब तक प्राणों का संपर्क है तब तक मन इंद्री कार्य करते हैं प्राणों का संपर्क न होने पर प्राण यदि कार्य करना बंद कर देते हैं तो इंद्री मन सारी इंद्रिया कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री और अंतकरण तीनों प्रकार की जो इंद्रिया है, हैं, वे कार्य करना बंद कर देती हैं। इससे प्राण अलग वस्तु नहीं है प्राणों का सीधा संबंध इंद्री है प्राण कहो चाहे इंद्रिय कहो एक बात योग शास्त्र में प्राण इंद्री एक प्रयुक्त हुए तो जो प्राण हैं, उन प्राणों को कोट कोट को समर्पित करती हुई श्री प्रिया उस समय विराजमान हो रही हैं। तो दीप जैसे है कपूर उस कपूर से युक्त जो दीपक है उन दीपक के समान माने कर्पूर आरती की तरह से कर्पूरवर्तिका की तरह से निर्मन आनी हे श्री किशोरी जी कब वो अवसर होगा कि ये दासी मैं भी अपने प्राणों को आप युगल की सेवा में आमी न्योछावर कर दूंगी बड़ी सुंदर ये एक नई सूचना और ये नई दृष्टि कृपा करके ये आचार्यगण कर प्रदान कर रहे हैं बड़े लोग जो कहते हैं कि कोई दिखाता है तो दिखता है सुनाता है तो सुनाई देता है अपने आप देख भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते हैं यहाँ पर वो बात बिल्कुल सार्थक हो रही है कि आरती करने में क्या भाव होना चाहिए यह हम लोगों को सिखा रहे कि जी अपने को चमकीला देख करके और सौंदर्य युक्त देख करके श्याम सुंदर के आंख जब प्रिया जी के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रही है तो प्रिया अपने सौंदर्य को श्री श्याम सुंदर के लिए समर्पित कर देती ऐसे ही श्री श्याम का आरती करने पर जो श्रीअंग है वो चमका और उससे श्री नयन श्याम सुंदर की ओर आकर्षित हुए और श्री श्याम उस समय अपने श्रीअंग को श्री प्रिया को समर्पित कर रहे हैं कि आहा ये प्रिया मेरी ओर आकर्षित हो रही हैं तो मेरा ये श... श्रीअंग इसकी सार्थकता यही है कि इसके द्वारा श्री किशोरी जी के श्री चरणों की मैं सेवा करूं तो श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के श्री चरणों की सेवा कुंज में सेवा, सेवा करना चाहते हैं श्री प्रिया अपने श्रीअंग के द्वारा श्री श्याम सुंदर की सर्वांग सेवा करना चाहती हैं इस प्रकार प्रिया लाल दोनों के लिए आरती उपयोगी हुई प्रिया के लिए समर्पण करने में उपयोगी श्याम सुंदर के लिए अपने श्रीअंग को समर्पण करने में उपयोगी और सखी अब तीसरा पक्ष हो गया सखी जो दर्शन कर रही है युवल की शोभा का वो सखी अपने कोट कोट प्राणों को अर्बुद अरबुत प्राणों को वह श्री श्याम सुंदर को समर्पित करती है और ये कहती है कि मेरे केवल पंच प्राण नहीं केवल दस प्राण नहीं बल्कि अर्बुद अर्बुत प्राण आज कपूर की तरह से दीपक की बत्ती की तरह से कर्पूर बत्ती की तरह से ये श्री श्याम चंद्र के लिए ही सर्वात्मना समर्पित है और निज सर्वस्व समर्पण इसको आरती कहीं प्रकट करती है तो आरती के भाव सखी के द्वारा सर्वस्व समर्पण इस भाव को कहीं सूचित करने के लिए वह आरती समर्पित कर रही है ये हो गए तीनों पक्ष लाल जी का पक्ष प्रिया जी का पक्ष और सखी का पक्ष साथ के साथ में सखी के हृदय में ये विचार है कि इन प्रिया लाल के ऊपर जो भी इनमें सौंदर्य विराजमान है इनके ऊपर यदि कोई आपत्ति आई है तो वो आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए ये मानो आरती करने के बाद में उस आरती को लेने का जो भाव है वो ये है कि इनकी सारी आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए और वो जो रूप माधुरी चमकी थी वह मेरे हृदय में सर्वदा सर्वदा विराजमान एक बात अब आरती करने के बाद में दूसरी जो आरती है वो दूसरी आरती है वो है जल की आरती नीरा जल यहां पर आनंद में अश्रु उनसे युक्त होकर के मैं विराजमान और ने नाम ने नाम निमज, अपने नेत्र जो नेत्र जो उन के जल में मैं डूबी हुई रहूं अर्थात आनंद के अश्रु जो आ रहे हैं वो ही मानो नीराजन है उस नीराजन के द्वारा जैसे अपने आनंद को ही वह प्रकट करके उस आनंद को सर्वत सर्वत्र सर्वत्र विकीर्ण करती हुई वो सखी विराजमान हो रही है निज आनंद जो है उस निज आनंद को वह बांटना चाहती है जो दर्शन किए हैं उस दर्शन की भावना को दर्शन के आनंद को वह जल के छीटे के द्वारा सर्वत्र सर्वत्र बांटना चाहती है दो आरती मुक्ष होकर के विराजमान फिर कहीं पंच आरतियों में जो वस्त्र की आरती है वस्त्र की आरती के रूप में पहले धूप आरती हो गई धूप माने उत्कंठा बढ़ाना धूप जो है वो उत्कंठा का प्रतीक है भोजन के पूर्व धूप आरती करके श्री प्रिया लाल के हृदय में भोग की जो उत्कंठा है उसको बढ़ाने के लिए धूप आरती भोग के पूर्व की जाती है पहले धूप आरती फिर आरती तो धूप आरती कही तो एक साथ भी पंच आरती जो है पहले धूप आरती धूप आरती के बाद में फिर दीप आरती दीप आरती के बाद में कहीं जल की आरती फिर जल की आरती के बाद में फिर वस्त्र की आरती और फिर वस्त्र की आरती के बाद में चमर की आरती या पुष्प आरती ये पंच आरती जो है धूप दीप जल वस्त्र पुष्प ये पांच जो आरती हैं वो पंच आरती तत्वता जैसे सर्व पूजा का एक संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं षोर पूजा का ही एक संक्षिप्त स्वरूप पूजित पूर्ण कर रहे हैं प्राय दो आरती ही प्रधान हैं एक दीप आरती और एक जल आरती नीराजन तो नीराजन जो है वो सखी के नेत्र से आनंद के जो अश्रु प्रभा हो रहे हैं उनका प्रतीक है जल, जल की आरती शंख की आरती और जो दीपक है वो दीपक का तात्पर्य है अपने जितने भी सर्वात्म समर्पण वो अपने प्राणों का श्री कोट कोट प्राणों का श्री श्याम सुंदर को श्री प्रियालाल को समर्पण और समर्पण करते हुए प्रिया लाल की जितनी भी आपत्ति है वे आपत्ति जैसे मेरे ऊपर आ जाए और मेरे कोट कोट प्राण मेरी आयु उनको लग जाए ये भाव के साथ में कहीं साधक ये निर्वंसन करते हुए दीप आरती करते हुए बिराजना तो दीप आरती का सखी की दृष्टि से आपत्ति को अपने ऊपर लेना और अपने कोट कोट प्राणों को निछावर करना सखी का भाव है और इसलिए वो आरती करती तो बड़ी सुंदर जैसे कोई आंख में उंगली डाल करके दिखाई कि इसका ये भाव है ऐसे आरती के इस भाव को कहीं दिखाया श्री किशोरी जी उससे प्रार्थना कर रही कि किशोरी जी कम मैं आपके आरती करूंगी और आपके आरती करके आपके अंग जब चमकेंगे प्रकाश में उसकी ओर से श्याम सुंदर के नेत्र आकर्षित होंगे श्यामसुंदर के नयन भरंग नेत्री भोरा जब आकर्षित होगा उस समय श्री प्रिया अपने आप को श्री श्याम को समर्पित करना चाहेंगे और इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के श्रीअनि जब चमकेंगे तो श्री किशोरी जी के नयन आकर्षित होंगे और श्याम अपने आप को श्री किशोरी जी को समर्पित करना चाहेंगे सखीगण जो आरती कर रही है कपूर और अग्नि उनके द्वारा वो मानो अपनी सभी प्रकार की पंद्रह प्रकार की जो इंद्रिय हैं उन पंद्रह प्रकार की इंद्रियों को श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रही हैं पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा आत्मा को भी एक स्वरूप माना गया तो ये पांच जो अंतकरण है उन अंतकरणों का भी श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रही है और इंद्रियों के माध्यम से ये दिखा रही हैं कि मेरे कोट कोट अल्व आपको समर्पित हैं और आरती करने के बाद में फिर जब जल की आरती कर रही हैं कर रही हैं शंख की आरती कर रही हैं उन शंख की आरती में मानो अपने आनंद के अश्रु वो ही उनको ही कहीं प्रकट कर रही हैं और उन आनंद के अश्रुओ के द्वारा जगत को तृप्त करती हुई पवित्र करती हुई वे मेरा मान हो रही है ऐसे में कब आरती करूंगी बहुत सुंदर भाव ये आरती कर एक सिद्धांत वो यहां पर आरती करते समय दर्शन करते समय जो भाव है वो भाव निर्भर किया और इसके साथ में दो भाव और वो ये कि तुम्हारी जितनी भी अलाय बलाय है वो सब मुझे लग जाए और मेरा सर्वस्व को समर्पित है ये भाव तो पहले ही आ गया अलाय है हमको लग जाए और सर्वांग दर्शन करके हम आनंदित तो सर्वांग दर्शन के द्वारा सखी अत्यंत अत्यंत आनंदित होती है फिर अन्य आरती जो है वे अन्य आरती जो शोड़ शोड़ चार हैं उनका कहीं संक्षिप्त सूत्र रूप है जैसे वस्त्र आरती या उसके बाद में चमर आरती वो सर्वात्मना सेवा उनका स्वरूप होकर के विराजमान है जो आरती है वो आरती के बाद में जो नृत्य उस नृत्य का प्रतीक होकर के विराजमान तो उस रूप माधुरी का दर्शन करके श्रीमद् वृंदावन के जितने भी मयूर हैं या गो सखियों का मन मयूर नाचने नाच रहा है ऐसे आरती में तो धूप आरती के द्वारा उत्कंठा जगाना भूख जगाना दीप आरती के द्वारा एक दूसरे के श्रीअंग को जगा करके अपने आप को समर्पित करने की भावना प्रकट करना फिर जल की आरती के द्वारा सखीगण आनंद में अपने आनंद को विस्तृत करना चाहती हैं। वस्त्र आरती के द्वारा ये परम गोपनीय जो भाव है वो गोपनीय भाव हमारे हृदय में रहे और वह चार उन सब का प्रतीक विराजमान और वस्त्र के बाद में जो चमर आरती है वो अपने आप का समर्पण जैसे श्री प्रियालाल उनका चरण धोकर के सखी गण अपनी केश से श्रीप्रिया के चरणों को पहुंचती हैं इसी प्रकार चमर करते हुए अपने पूर्ण समर्पण उन समर्पण को प्रस्तुत किया और जो मोरछल है उसके द्वारा नृत्य करना मोरछल उसको करना उस मोरछल का तात्पर्य है कि कहीं आनंद और आनंद में नृत्य करते हुए विराजमान है प्राय आरती तो दो ही है दो आरती तो पहले ही हो जाती है हर जगह दो आरती ही विशेष रूप से हैं एक तो दीप आर्चन और इसके बाद में नीराजन ये दो आर्चन जो है वो प्रधान होकर के गोष्ठेश्वरी प्रत्या सहकुंद मल्ल्या प्राभातिक प्रियतमाशन सावनाय या समम प्रिय सखी भी अनुप्रयाणी तांबुल लीला का दर्शन कर रहे हैं श्री प्रिया जी का जैसे मंगल आरती हो गई या श्रृंगार आरती हो गई अब श्रृंगार आरती के बाद में पूर्वांग लीला में श्री प्रिया आप पधार रही तो पूर्वांग लीला में रसोई करने के लिए श्री नंद भवन में श्री किशोरी जी कु लता जी उनके साथ में जा रही हैं तो गोष्ठेश्वरी प्रहितया सहकुंद कुंद बल्लया श्री गोष्ठेश्वरी यशोदा उनके उनने कुंद बल्ली जी के साथ में श्री राधिका को भेजा कुंद बल्ली जी श्री प्रियालाल इन दोनों को मिलाने वाली हैं नंद भवन की ही वे कहीं बधु मन होकर के भी विराजमान हैं किसी उपनंदादिक गोप जो हैं उनकी कहीं पुत्र बधु होकर जगत में भी प्रसिद्ध हैं उन कुंद बल्ली जी के ऊपर श्री जटला जी का बड़ा विश्वास है कि कुंदवल्ली बड़ी चतुर है बड़ी प्रसिद्ध है वो तो कुंदवल्ली जी के भरोसे कि कुंदवल तू पति में में में मैं राधिका को भेज रही भेजने में में कोई कठिनाई नहीं है परंतु तो पर वो वो जो का है, है, थोड़ा चंचल तुम साथ में रहना उनके पास में तो मेरी पुत्र राधिका की तुम सर्वदान रक्षा करोगे तुम बड़े कुशल हो इसलिए कुंदवल जी उनके भरोसे उनकी जामिन पर श्री जटला जी श्री राधिका को नित्य प्रति श्री नंद भवन में भेजती है तो वही पूर्वांग लीला जो है वो पूर्वांग लीला का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं के माने श्रीप्रिया जी जाग गई स्नानाधिक हो गए स्नाना श्रृंगार हो गया इसके बाद में सब श्री गुप्त कुंड पर सब सखियों ने श्रीप्रिया उनका श्रृंगार के बाद में श्रृंगार आरती कर दी यहां तक की लीला पूरी हो गई अब श्री राधिका पधार रही हैं श्री नंद भवन में रसोई करने के लिए श्री पौन मासी जी ने कहा कि ना जरूर और दुर्वासा ऋषि कह गए हैं कि यदि राधिका के श्रीहस्त से बनी हुई रसोई श्री कृष्ण भोजन करेंगे तो वे चिरजीवी होकर के विराजमान होंगे उनकी चरंजीवता के लिए सब लोग चाहते हैं सारा ब्रिजी चाहता है कृष्ण की इसलिए श्री राधिका मिलन करने के लिए तो अत्यंत तो उत्सुक है किसी घर में जाकर के करना मुझे अच्छा नहीं लगता है पंत कुंदवल जी कहते नहीं नहीं श्री यशोदा बा प्रीति तुम्हारे प्रति करती है और कितनी प्रतीक्षा देख रही है ब्रजरानी तुमसे इतना असलेह करती है इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि वृज की रानी श्री यशोदा उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए ऐसे श्री जो दिखावे के लिए श्री राधिका मनस्कता दिखा रही थी उसका निषेध करके श्री राधिका को प्रवृत्त कराती हैं और कुंद जी अपने साथ में लेकर के जाती है तो गोष्ठेश्वरी प्रहृतया गोष्ठेश्वरी ने पहले कुंदता को श्री यशोदा के पास में भेज श्री यशोदा ने कुंदलता को पहले श्री राधिका के पास में भेजा राधिका कह रही है कुंडलता तू आ गई ठीक है पंत तो सखे मैं तब तक नहीं जाऊंगी तुझे पहले सास से अनुमति लेनी चाहिए आर्या से अनुमति लेनी चाहिए जटला से बोले नहीं नहीं जटला ने तो अनुमति दे दी है क्योंकि जटला को लोभ है कि नंद भवन में जाएगी तो कुछ लेके आएगी राधिका इसलिए लोभ के कारण वे हमेशा भेज देती है इसलिए उनका उनकी तो अनुमति पहले ही मिली हुई तो गोष्ठेश्वरी प्रत्या श्री यशोदा के द्वारा पहले नंद भवन से श्री राधिका के भवन में जावट में या श्री बरसानी में श्री कुंडलता जी को भेजा गया बुलाने के लिए और श्री कुंड लता बुला करके श्री राधिका को लेकर के आई हैं का प्रिय तम है प्राधातिकनाय प्रात कालीन प्यारे के लिए अशन साधनाय अशन माने भोजन जो भोजन है उस भोजन की रचना करने के लिए श्री राधिका पदार्थी हैं आनंद पूर्वक चली जा रही हैं श्याम सुंदर के साथ में चर्चा श्याम सुंदर की चर्चा विशाखा के साथ में कर रही हैं श्री विशाखा इनके प्रेम में इनकी प्रीति को बढ़ा रही हैं जैसे नंद भवन आया नंद भवन आने पर श्री राधिका अपने घूंघट को थोड़ा अपनी भों तक नीचे कर रही हैं सामने श्री नंद बाबा विराजमान है नंदबाब को प्रणाम कर रही है दोनों हाथ जोड़ करके श्री नंद बाबा उठ कर के श्री राधे जितनी भी सखीगण है उन सबों का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भीतर पधारो भीतर पधारो रस्ता कर रहे हैं और श्री राधे का भीतर जाकर के अपने घूंघ उसको ऊंचा सरका देती हैं घूंघट को पलट देती हैं और श्री यशोदा उनके चरणों में जब प्रणाम करती हैं उसके पहले ही श्री यशोदा श्री राधिका को जेठ भर करके अपनी छाती से चिपका लेती है छोड़ना नहीं चाहती हैं। बहुत स्नेह के साथ में सर्वांग जो है उनका मार्जन करते हुए परम स्नेह स्नुषा प्रीति अद्भुत उस बात्सल्य को प्रकट करते हुए फिर श्री राधिका को विश्राम करने के लिए बैठाती हैं, जल इत्यादि पान करा करके कुछ जल पान कराने के बाद में फिर श्री रोहिणी जी कह रही हैं आकर के कि रसोई में सब तैयारी है कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है रोहिणी जी ने सारी व्यवस्था दासियों के साथ में वहाँ पर बना दी है परंतु श्री राधिका से कहती हैं भले अब रसोई में तुम आओ सब तैयारी है उस समय श्री राधिका हाथ पैर धोकर के अपने आभूषण उन सबों को बड़े करके श्री रूप मंजिली जी को प्रणाम करती हैं, रूप मंजिली उनकी कोटली बांध करके अलग कहीं रख देती हैं, एक स्थान पर रख देती हैं और श्री रूप मंजरी ललता विशाखा जितनी भी सखी गण हैं, उन सबों के साथ में हाथ पैर धो कर के रंधनशाला में श्री राधिका प्रवेश करती हैं और इतनी सारी सामग्री इतनी मात्रा में सामग्री और उनको श्री राधिका क्षणों में उनको तैयार कर देती सब कहते हैं आश्चर्य की बात है इतनी सारी सामग्री कैसे श्री राधिका का कौशल देखो कितनी सुंदर तरह से ये सामग्री उपस्थित कर दी है जिसका रूप अद्भुत जिसका गंध अद्भुत जिसका स्पर्श अद्भुत जिसका स्वाद अद्भुत तो रूप रस, गंध स्वाद तो सब में अद्भुतता जहां पर विराजमान है ऐसी सुंदर सामग्री उस सुंदर सामग्री को श्री राधिका जिसमें पूर्ण कर देती हैं सारी सखी राधिका को केवल का काम है वो तो सब लीला शक्ति अपने आप कर दे पर तो प्यारे के लिए सर्वात्मना समर्पण करने के लिए प्यारे का पोषण हो ये भाव समझ हृदय में धारण करके श्री राधिका अपने हाथ से रसोई करती हुई विराजमान होती हैं और उस समय श्री राधे का रसोई के केवार की ओट में एक और विराजमान होती हैं ऐसे कौन से जहां से श्री श्याम सुंदर तो दिखे परंतु तो नंद बाबा और बल्लाऊ जी बैठे हैं वे नहीं दिखे नहनों से परवेशियां करती हुई नहनों से ही चर्चा करती हुई और श्री यशोदा मैया उस समय सबको परमिशन कर रही है नंद बाबा विराजमान हैं और सबको परमिशन करती हुई रात्रि के समय तो सब सखा अपने अपने घरों में भोजन करें परंतु प्रातः काल के समय श्री सब कन्हैया के साथ में ही भोजन करेंगे श्री राधे उस समय विश्राम स्थल स्थल पर पधारती हैं जब रसोई कर रही हैं उस समय भी शुरू चंशमणि दस बार चक्कर लगाते और झाक झाक करके देखते भीतर क्या हो रहा है रसोई श्री राधिका उस समय श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बेटी जाओ तुम विश्राम करो उस समय श्री राधिका थोड़ा सा विश्राम करने के लिए पधारती है इधर श्री सखी गांव को श्री राधिका को भोजन कराने की सब तैयारी श्री यशोदा करवाती हैं और अपने हाथ से श्री राधिका को भोजन कराती हैं उस समय कोई सखीगण श्री श्याम सुंदर के अधरामृत फेलाव संप्रक्त कुछ प्रसाद को श्री राधिका के साथ में भी जोड़ देती हैं राधिका के क्योंकि प्यारे के फेला लव जो वस्तु है उसका आस्वादन श्री राधिका को परम परम प्यारा है इसलिए द्वितीय भोग जो है वो द्वितीय भोग भी समर्पित करती हैं श्री राधिका आनंद पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं श्री यशोदा आग्रह पूर्वक परम स्नेह पूर्वक श्री राधिका को भोजन कराती है अपने हाथ से परोसती हैं अपने हाथ से भोजन कराती है और फिर मुखशुद्धि लेकर के बीड़ा ग्रहण करके श्री राधिका से कहती हैं कि बेटी थक गई है अब तुम विश्राम करो और श्री प्रियाजू अपने महलों में जाकर के जहां विश्राम करती हैं वहां पर ही गुप्त मार्ग से ये चंचल श्रोमण श्री प्रिया जी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं और प्रिया थक गई हैं उस समय चरण पर हुए सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं कुछ देर विश्राम करने के बाद में सारे सखा गैयाओं को निकालते हैं खिरक से परंतु तो सखा कह रहे हैं भैया बलदाऊ पहुंच गए हैं परंतु तो गैया है। के बाहर नहीं निकल रही हैं। कन्हिया है जब तक तू ना आए वो तब तक गैयाए ना सुंदर आप सुंदर श्रृंगार धारण करके गोचारण का जो श्रृंगार है तो उस गोचारण के श्रृंगार को धारण करके जब गौशाला में पहुंचते हैं तब गैयाए चल रही हैं आगे मुड़ मुड़ करके देख रही है कि वो हमारा ग्वार पीछे आ रहा है कि नहीं हमारा रक्षक पीछे आ रहा है कि नहीं और श्री जी जीदरी में विराजमान हो करके या श्री कभी सिंगापुर के ही एक कोने में विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर की गोचारण की जो शोभा है उस गोचारण की शोभा का दर्शन कर रहे हैं नैनो के द्वारा ही मानो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले प्रिय मैं गैया चराने के लिए जा रहा हूँ आप भी सूर्य पूजन करने के लिए जल्दी से श्री राधा कुंड पधार और उस समय श्री प्रिया जी राधा कुंड पधारती तो वो इन सब मीलाओं का कहीं अनुसंधान करते हुए कह रहे हैं कि गोष्ठेश्वरी प्रेत्या सह कुंड बल्ल्या गोष्ठेश्वरी ने कु बल्ली कुंदलता उनको भेजा है कुंडलता के ऊपर जटला जी को भी बड़ा विश्वास पंच श्री कुंडलता बड़ी चतुर है श्री श्याम सुंदर उनके साथ में श्री राधिका का मिल, मिलन कराने में बड़ी, बड़ी विश्वसनीय है मैं अपने धन को तुझे समर्पित कर रही हूँ श्री राधिका को इनको संभाल करके रहना और श्री कुंदलता जी करी है बोले आरिये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने श्री राधिका के पीतांबर के अतिरिक्त कोई इनके कुचों का स्पर्श नहीं कर सकता माने इनका पल्लू जो है उसके अतिरिक्त कोई इनके श्री अंग का स्पर्श नहीं कर सकता है ऐसे परिहास में कह देती है बोले हाँ हाँ इसीलिए तो मैं तुझे भेज रही हूँ वो हो पीतांबर कहीं इनका स्पर्श नहीं कर पीतांबर माने कृष्ण बोले तो कहीं वो पीतांबर इनका स्पर्श नहीं करें वो कहें नहीं, नहीं केवल पीतांबर ही इनका स्पर्श कर सकता है इनका जो पल्लू है वो ही इनके श्रेय का स्पर्श कर सकता है मेरे सामने किसी और की हिम्मत नहीं है ऐसे श्लेष में संबोधन देती हुई संभालती हुई ये विराजमान है पीताम्बर के दो अर्थ पीतामर माने साढ़ी का पल्लू और पीतामर माने कृष्ण जटला समझती है कि ये बस्तर के विषय में कह रही हैं परंतु श्री कुंदलता जी कह रही है श्री श्याम के विषय में ऐसे श्लेष में बचनों से श्री कुंदलता को कुंडलता श्री जटला को भी वंचित करती हुई श्री श्याम के साथ में मिलन प्राप्त कर रहा है और उस समय प्राभातिक मन प्रभातकालीन प्रियतम अशन साधनाय प्यारे के भोजन की रचना करने के लिए श्री राधिका जाती हैं हैं प्रिय सखी जब जा रही उनके साथ में श्री बिनोद मंजरी जी कह रही हैं श्री जो विश्वनाथ चक्रवर्ती वे अपने मंजरी स्वरूप में अंत स्वरूप में कह रहे हैं कि मैं दासी भी कब श्री प्रिया जी के पीछे पीछे जाऊंगी और तांबूल संपुट मण वेजनादि पानी मैंने अपने हाथ में शिवप्रिया जी के पानदान को ले रखा है तांबूल की डिविया पानदान उन पानदान को पान के डबरे को लेकर के कम कर में जाऊंगी और मण वेजन मण पंखा उनको शिवप्रिया के ऊपर करती हुई कम कर में पीछे पीछे चलाऊंगी अब गोष्ठेश्वरी सदनम एक श्री यशोदा के भवन में श्री राधिका पहुंच गई एक संक्षिप्त तो पहले वर्णन कर दिया था उसका विवरण दे रहेेश्वरी सदनम पदे प्रणम्य उस समय श्री यशोदा के चरणों में श्री राधिका पायन लगती है बधुभाव है इसलिए पायन लगेंगी तो पायन लगती है परंतु उसके पहले ही श्री राधिका श्री को श्री यशोदा अपने कंठ से लगा लेती तस्या भविका कृपया वृतांगी उस समय तस्या तदाप्त भविका आपत तो भविका कहते हैं मंगल चाहना आपत तो माने मंगल की कामना करना श्री यशोदा खूब खूब आशीर्वाद दे रही है कि बेटी खूब खूब बड़ी हो खूब रहो खूब आनंद करो जगत के ऊपर राज्य करो ऐसे आशीर्वाद देती हुए विराजमान हो रही है तत्प्राप्त भाविका त्रपया ब्रतांगी जब आशीर्वाद देती हैं, तो श्री यशोला के आशीर्वाद को सुनकर के राधिका त्रिपिया ब्रतांगी उस समय लज्जा से आब्रता होकर के सुको लाता तथा सरस श्री यशोदा उस समय राधिका को अपनी छाती से लगा करके बार बार उनके माथे के ऊपर हाथ फिरती है और ग्राता ग्राता तथा सरसी श्री राधिका के सिर को सुनती हैं जिससे उनके आयुष्य बढ़े बालक के सिर को सुनने से उसके आयुष्य बढ़ती है ऐसा शास्त्र में कहा गया तो ग्राता तया सरसे तय नामता आनंद में श्री राधिका के आंसू श्री राधिका के चोटी के ऊपर मस्तक के ऊपर ही गिर जाते तो श्री राधिका के आनंद के आंसू से सिक्त होकर के श्री है। तो आम ताम प्रणमा भक्तिया मैं भी कब श्री यशोदा उनके श्री चरणारिंद में भक्तिपूर्वक प्रणाम करूंगी ये अभिलाषा किम और कदा तब मेरा यह असौभाग्य होगा कि मैं भी आपकी देखा देखी श्री यशोदा जी यशोदा मैया उनके श्री चरणा में वंदना करूंगी मूर्तम असि तय असी विश्वान्ग्यम गेह से मे से तनसेंगी नैरुज्य मृतपाणे अभूर्व दुर्वासो यति हसा मूर्तम तयो वृश्वान कुलग्यम श्री यशोदा क्य बेटी तू तो बृष्भान वंशी की मूर्तिमती तपस्या का स्वरूप है यहां से वो प्रकट लीला में जो चरित्र पुराणों में या जगह जगह पर प्राप्त होते हैं कि श्री बाबा ने देवशैनी एकादशी के दिन कोई व्रत प्रारंभ किया और व्रत प्रारंभ करके वे विराजमान हैं अगले वर्ष की देवशैनी एकादशी के दिन जैसे ही वे दुर्गा मंडप में पधारे देवी मंडप में पधारे जहां पर श्री भुष्वान बाबा आनंद पूर्वक श्री मां उनकी देवी मां उनकी आराधना कर रहे हैं उस समय श्री देवी जी के साक्षात दर्शन इन्होंने किए हैं और साक्षात दर्शन करके अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं और उस समय वरदान प्रदान कर रही हैं कि राजन तुम घबराओ मत तुम्हारे हाँ पर है कन्या उत्पन्न होगी और फिर तुम्हारे यहां पर राजकुमार का जन्म होगा तो श्री रामा और श्री पहले श्री राधिका और उनके छोटे भाई श्री श्री और श्री राधिका की छोटी बहन मंजुश्यामा अनंग मंजरी ये तीन संतान श्री ब्रशवा के यहां पर जो भगवती हैं उनकी कृपा से ये तीन संतान उत्पन्न सबसे बड़ी श्री राधिका हैं उनसे छोटी श्री श्री हैं उनसे छोटे श्री मंजू मन्जिश्याम। श्यामा का ही अन्य नाम श्री आ, अनंग है। जिन अनंग मंजरी जो श्री किशोरी की परम परम प्रिय सखी भी हैं, छोटी बहन भी हैं और उनकी कृपा से ही श्री लीला में प्रवेश प्राप्त होता है और अनंग मंजरी जी की जो कुंज है वो ही प्रधान कुंज होकर के विराजमान है इस अनंग मंजराक्ष कुंज में ही मध्यान्ह में श्री प्रिया लाल दोनों का मिलन प्राप्त होता है अनंग मंजरी की कुंज में श्री राधा कुंड के मध्य में अंग मंजिल कुंज है राधा कुंड के आठों कोने के ऊपर आठों दिशाओं में फिर श्री चित्रा इत्यादि जो हैं उनकी कुंज है तो श्री चित्रा जी चंद्र इंदुलेखा जी श्री तुंग विद्या जी श्री रंगदेवी जी श्री अः तुंग विद्या जी श्री सुदेवी जी श्री ललता जी और श्री विशाखा जी ये जो कुंज है वो कुंज आठों श्री राधा कुंड के चारों आठों कोने पर आठों दिशाओं में कुंज विराजमान है और बीच में जो कुंज है वो बीच में कुंज श्री अनु जी की अनंग मंजरी आनंद कुंज वो कुंजी विराजमान तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि मूर्तुम तय से बिश्वान कुलस से भाग्यम श्री बिश्वान कुल का भाग्य ही बेटी तेरे रूप में मूर्तिमान होकर के विराजमान हुआ श्री त्रिपुर सुंदरी उन त्रिपुर सुंदरी की अपूर्व कृपा के द्वारा श्री विश्वान बाबा ने तुम तीनों भाई बहनों को प्राप्त किया है गृहस्य में से तम से और आज गृह से त्यस्य मेरा ग्रह उसके भी तुम मूर्तिमान स्वरूप होकर के विराजमान हो नैरुज दास्यम अमृतपाण अभूर बड़ेरो हे श्री राधे के तुम्हारा जो श्रीहस्त है उसमें वरेणों दुर्वासा ऋषि ने तुमको आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद के कारण तुम्हारे हाथ में एक विशेषता है कि जो तुम्हारे हाथ का भोजन करेगा वो नई रुझियो मैंने उसको रोग की प्राप्ति नहीं होगी वो रोग की प्राप्ति नहीं होगी तो मेरे पुत्र का भी ये भारी सौभाग्य है कि उसको तुम्हारे हाथ का भोजन करने का यह सुयोग हमें हमें प्राप्त हुआ है इसीलिए मैं तुमको यह बुलाती भुलाती तो माने नैरुजता और नैरुज दासी तुम तो नैरुज प्रदान करने वाली हो और अमृत पानी तुम्हारे हाथ अमृत पानी है अर्थात हाथ का बना हुआ भोजन अमृत रूप है अभूतो दुर्वासा के बरदान से तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ दुर्वासा ऋषि कभी श्री बाबा के यहां पर आए थे उस समय श्री राधारानी चातुर्मासी के समय श्री दुर्वासा ऋषि को सुंदर भिक्षा प्रदान करे और दुर्वासा वहां टिके भ्रष्वांग बाबा के घर पर तो श्री राधिका ने बालिका ने उनकी बड़ी सेवा की और प्रसन्न होकर के दुर्वाशा ने आशीर्वाद दिया कि राधिका के हाथ का जो भोजन करेगा उसको रोग की प्राप्ति नहीं होगी नैरुज की प्राप्ति होगी और अमृत पानी उसकी आयु बढ़ेगी राधिका निरोगता और अमृत पानी होकर के दो गुणों से युक्त होकर के विराजमान है तो वरेणो दुर्वासो यिति बचसा इसी दुर्वासा के बचन के द्वारा ही आ हसानी मैं तुमको यहां निरंतर निरंतर बुलाती हूं यह सुनकर के श्री यशोदा के इन बचनों को सुनकर के आहसानी तब मैं मुस्कुराऊंगी माने विनोद मंजरी कब कि ये सब बकवास है इनमें कोई दम नहीं तथ्यतः श्री राधिका जो आती हैं वो तो श्री कृष्ण की प्रीति के कारण आती हैं ये, ये दुर्भाषा ऋषि का वरदान और ये सब बात ये कहीं भी ये केवल नीला मात्र है ये वास्तविक बात नहीं है तो आसानी में हंसती हुई विराजमान होंगी तुम्हारे यशोदा के इन बचनों को सुनकर के कौ में चुपके से हस्ती हुई विराजमान होंगी तो ये कुल का भाग्य है मेरे घर का भाग्य है मेरे पुत्र का भाग्य है कि तुम अपने नैरुज माने रोग रहित और अपने अमृत पानी से अमृत श्रेस्त से रसोई करती हो उस रसोई के द्वारा मेरा पुत्र चरंजीव हो रहा है ये दुर्वासा के बर के कारण मैं तुमको बुलाती हूं श्री किशोरी जी के किशोरी जी मुस्करा रही हैं और उस समय श्री विश्व चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि मैं भी यशोदा के इन बचनों को सुनकर के हंसूंगी उसका निषेध नहीं करूंगी अर्थात ये जानती हूं कि ये जो श्री राधिका कृष्ण की जोड़ी है या तो नित्य ही परम परम एक स्वरूप होकर के ही विराजमान है राधाम कृष्ण स्वरूपाम भई कृष्णम राधा स्वरूप श्री राधिका कृष्ण स्वरूप है कृष्ण राधा स्वरूपम ये एकात्मान एक स्वरूप होकर के कलात्मान ये एक स्वरूप होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान है इनकी हम निरंतर निरंतर वंदना कर रहे हैं तो कलात्मान निकुंजस्तंभ निकुंज में दोनों सदा विराजमान हैं सोनो दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं इनकी हम वंदना कर रहे हैं और श्री ललता विशाखा आदि गुरु उनकी कृपा के द्वारा इनकी प्राप्ति हमको होगी सखियों का जो अनुगत्य है उन सखियों के अनुगत्य के द्वारा इनकी प्राप्ति हमको होगी और इन श्री गुरुदेव की श्रीप्रियालाल की कृपा ही गुरु रूप में विराजमान है कलात्मान निकुंजस्तम गुर रूपम सदा तो इन गुरु रूप श्रीप्रियालाल की जो इनकी कृपा जो है वही गुरु के रूप में विराजमान है उनका आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान हो रहे स्नाता बपशो दात्ल के मधुरमन्यति लोलताक्षी स्वामी नवे क्वन प्रदेश तेन च मिशेण सम अब आगे कह रहे हे स्वामिनी स्वामिनी स्नाता बपशा दब वो अवसर होगा कि श्री श्याम सुंदर ने स्नान कर लिया है अनुलिप्त बपसा उन्होंने सुंदर श्रृंगार उनको धारण कर लिया चित्राम तलक कमल पत्र ये सब श्री श्याम सुंदर धारण कर लिए हैं स्नान स्नान करके धारण श्री अंग के ऊपर तात्काल के मधुरमणि अति लोलिताक्षी श्री श्याम सुंदर उस समय अत्यंत अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और उस समय आप उनके त्कालिक माने स्नान के बाद के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए चंचल हो रही हो श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए तुम व्याकुल हो हो रही हो। स्वामी ने अवेद्यो हे श्री स्वामी आपकी चंचलता देख करके श्याम सुंदर के दर्शन करने की उत्सुकता को देख करके भवती भवती क्वन प्रदेशे त्रीव के न आपको किसी बहाने से मैं श्री श्याम सुंदर जहां श्रृंगार धारण कर रहे हैं उनके श्रृंगार कोठा के पास में श्रृंगार प्रकोष्ठ जो है उनके पास में आपको ले जाऊंगी कोई बहाने से आपको ले जाऊंगी और वहां ले जा करके श्री प्रियालाल इनका दर्शन कराऊंगी प्रियालाल इन दोनों को एक दूसरे का दर्शन कराती हुई विराजमान होंगे तो हे स्वामनी अवेद्य भवती आपकी उत्सुकता देख करके क्वचन प्रदेशी श्री श्याम सुंदर के श्रृंगार विश्राम के जो प्रकोष्ठ हैं नंद भवन का वहां पर तत्व केनच मिशन किसी बहाने से समान आनी में कब आपको लेकर के आऊंगी तो ये सेवा किम सेवा कितनी दुर्लभ सेवा और उस समय शिवप्रिया की इच्छा को पूरा करना ये कितना मूल्यवान वस्तु है कितने सौभाग्य की वस्तु है उसको मैं कब प्राप्त करूंगी प्रक्षाल चरण दोबारा सुन लें स्नातान श्री श्यामचंद्र ने स्नान कर लिया है अनुलिप्त बप, बप।, बप। चंदन से चित्रां, सखागणों ने उनके श्रीअंग में कर दिए हैं ऐसी धारण करते समय की जो हैं उसको देखने के लिए दोल आप चंचल हो रही हैं। हे स्वामी आपकी उत्सुकता को देख करके स्वामिनी अवेद्य आपकी उत्सुकता को देख करके भवती माने आपको क्वन प्रदेशे किसी श्याम सुंदर के श्रृंगार भवन के पास में केनच विशेष किसी बहाने से मैं आपको लेकर के आऊंगी अरे मैं अपनी वो चीज भूल ऐसा कह कर के अपनी कोई चीज उसको भूलने के लिए कि मैं आज विशेष कोई वस्तु लेकर के आई थी उसको ले आऊं ऐसा कहने के लिए बहाने से श्री श्याम सुंदर के पास में में आपको ले आऊंगी प्रक्षाणी तवास तो विकसन मध माधवी वो फिर कब वो अवसर होगा कि रसोई करने के लिए जब आप जा रही हो तो प्रक्षा आने चरणों आपके चरणों को धो करके भवद अंग माल्यादि आपने जो पहले से माला बड़े आभूषण धारण कर रखे हैं हाथ में मोटे करगूला जो धारण कर रखे हैं जो अंगूठी धारण कर रखी हैं उन माल्यादि माला आदि को पाक रचना अनुपयोगी जो पाक रचना में उपयोगी नहीं है उनको यद तक उनको कब उतारूंगी उनको कब मैं दूर करूंगी और तंजदम इति लसानी और उस समय तू तु, तुम मुझसे कहोगी अरे ये भार ने हटा दिया रख इनको तू ही रख ऐसा कहकर के अपने जो आभूषण आपने बड़े कर करके मुझे दिए उनको मैं आप मुझे ही प्रदान कर देंगी तो तवास्तु तो तवास्तु ये जो आभूषण है इनको तू ही रख कितना भार डेर ऊपर लाद दिया था इनको तू ही रख ऐसा कहकर के आप अपने आभूषण जब मुझे प्रदान करेंगे तब तो बाचो लसानी आपके वचन को सुनकर के मैं अत्यंत अत्यंत आनंदित होंगी और आनंदित होकर के विकसन मध माधवी जैसे बसंत ऋतु में माधवी विकसित हो रही है ऐसे मैं कब विकसित होकर के विराजमान होंगी बसंत ऋतु में जैसे माधवी लता विकसित होती है इस प्रकार मैं कब विकसित होती हुई विराजमान होंगे पायस शाक चतुर लोके निदिष्टा फिर पक्वस्थिता जब आपने रसोई करके विराजमान हो गई है रसई पूरी हो गई है पाक के अंतर मधुर पायस शाक सूप मधुर पायस माने खीर शाक सूप शाक विभिन्न प्रकार के सूप माने दाल और भाजी अनेक प्रकार के शाक शाकी प्रभुति अमृत नंदी जो सबके सब, सब अमृत के सम्मान है ऐसे चतुर्विध अंग को तो आम लोक आने में उनको आपको लोकआनि माने समर्पित करने के लिए आऊंगी परोसने के लिए आऊंगी और उस समय आप नननेती मुहूर् बदंती यद्यपि मना कर रही हो ना ना ना ना ऐसे कर रही हो परंतु ना, ना करते करते भी मैं उनको आपको जबरदस्ती परोस दूंगी आपको खिलाऊंगी क्योंकि आप तुम श्री यशोदा भी कह रही अरे परोस पूछ ऐसा यशोदा कहेंगी और मैं यशोदा के आदेश से कब आपको चतुर्विद जो अन्न है उनको जबरदस्ती आपको परोस दूंगी ऐसे क्या संदर्भ ये ये ऐसी दुर्लभ सेवा कि आपके मना करने पर भी आपको सुंदर पदार्थ उनको परोसती हुई विराजमान सहसो लसन आनंदुति तरंग भरे मनोज मंजू कृत तब मनो मजे आनेताया आपने भोजन कर लिए भोजन करके अब आप उठ गई पेट भर के भोजन हो गए शिवप्रिया जी ने फिर इसके बाद में तृप्ति उच्चतम तृप्त होकर के आप उठी हैं तब प्रियतम आंग रुचि धर्न श्री श्याम सुंदर की श्री अंग की शोभा वो आपके नयनों में बसी हुई है और उसको धयंतिया माने पान करना चाहती है तो प्रियतम अंग रुचि धयंतिया प्यारे की अंग रुचि उसका पान करना आप चाहती हैं और पान करने के लिए जो भोजन कक्ष है उसमें ही एक ऊंची खिड़की है उस खिड़की से श्री श्याम सुंदर की श्री अंग की कांति कुछ चमक प्रकाश आ रहा है तो बार बार आप वातायन अर्पित दृश्य उस वातायन में उस खिड़की में भोजन करने के बाद में उस खिड़की की ओर बार बार देखती है कि श्री श्याम की कांति आ रही हलचल हो रही है और तो वहां से कुछ कांति आ रही है झाई आ रही है <coughs> तो वातायन अर्पित दृश्य सहसो लसंत्या और उस समय अत्यंत अत्यंत उल्लसित हो रही है आनंदज दुत तरंग भरे मनोज मंजू करते और उस समय आनंद से युक्त अपूर्व दुत रंग भरे अंग कांति जहां पर विराजमान है ऐसे मनोज मंजू करते आपके अपूर्व मनोज मंजु मंजू पर आनंद उनको प्रकट करने के लिए जो आपके श्री मुख के ऊपर अपूर्व कांति उत्पन्न हो रही है मनोज मन जो कामजु मनोज मंजुक्रते कोई अद्भुत मनोज लीला प्रिय प्रेम जो चर्चा उस प्रेम चर्चा करने के लिए आपके हृदय में और मुख के ऊपर जो आनंद की दुति उत्पन्न हो रही है उसे तब ममो मम मज्जे आनी हे शिव आदि के आपके उस प्रीति के लिए मैं कब अपने मन को मज्जित करूंगी अर्थात आप आनंद प्राप्त करें इसके लिए मैं कब ऐसा प्रयास करूंगी कि आपके आनंद को मैं बढ़ाऊ दोबारा सुने तित्थ तित्थ आप भोजन करके उठ गई हैं प्रियतम अंग रुचि और श्री प्यारे की श्री अंग की शोभा का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। माने पान करना की अंग रुचि अंग, अंग संबंधी रुचि उसको धैनत्या उसका आप पान करना चाहती है और बातायन आर्पित दिशा भोजन को ठाके में ही एक खिड़की है उस खिड़की की ओर आप बार, बार दृष्टि डाल रही है सहसो लसन और उस दृष्टि डालकर के आप उल्लसित हो रही हैं, आनंद, है आनंदुतर तरंग भरे आपके हृदय में आनंद की कांति और तरंग उत्पन्न हो रही है ऐसे मनोज मंजू करते कोई अपूर्व प्रणय व्यवहार उस प्रणय व्यवहार प्रणय लता उसकी वृद्धि करने के लिए तब मनो मम बजे आनी हे श्री राधिके कव मैं आपके मन को उस रस में कामदेव के उस रस में श्री प्याले की गौड़िया में एक शब्द प्रयोग है रसिक जनों में सभी में वृंदावन के जितने भी रसिक हैं वे उन उनमें एक शब्द प्रयुक्त तो होता है वो है प्रेम सेवा ये बड़ा सार्थक शब्द है क्योंकि यहां ब्रिज में काम तो है ही नहीं कहीं इसलिए प्रेम सेवा श्री आप जो श्री श्याम सुंदर की प्रणय सेवा करना चाहती हो प्रेम सेवा करना चाहती हो उस मनोज मंजूकृतिक उस प्रेम सेवा के लिए मैं कब आपसे चर्चा करके आपके मन को मज्जे आगी उस प्रेम सेवा में डूबूंगी राधे तवै ग्रह अहम न जाते शुभे किम पवती मिति ब्रिजपाग्रे स्मृत स्वृदय रसियान नि श्री यशोदा कह रही है कि राधे तवै ग्रहम एता बेटी ये तो तेरा ही घर है संकोच क्यों कर रही है? तब ही वह ग्रह एतः ये तो तुम्हारा ही घर है एत अहम च जाते सुनो शुभ किम पराम भवती अभिमी ये तुम्हारा घर है मैं अहम चौमन में अपने पुत्र में और तुम में कोई भी अंतर करके कभी नहीं देखती हूं ए जाते जाते माने पुत्री सुनो शुभे तुम और कृष्ण इन दोनों में अंतर नहीं है हे शुभे मैं तुमको कोई अलग थोड़ी समझती हूँ पूरे घर में जहां तुमको जाना हो आनंद से तुम रहो सारा घर तुम्हारा है अब तो ये घर मैंने तुमको सौंप दिया है ऐसी श्री यशोदा जी श्री राधे का स्वामी आपसे जब कहेंगे तब धुंसुखरात्मक इसलिए आनंद पूर्वक यहाँ की जितनी भी संपत्ति है उसका तुम सेवन करो संकोच करने की जरूरत नहीं है अपना समझ करके अधिकार पूर्वक यहाँ पर पूरी इस घर की संपत्ति का तब ध्वसो आनंद पूर्वक तुम भोग करो सद्मुखम इति ब्रिजपा ऐसे ब्रिज की रक्षा करने वाली ब्रिज की रानी श्री यशोदा उनकी वाणी को सुनकर के तेमित आप धीरे धीरे मुस्कर यशोदा के इन वचनों को सुनकर के आप आनंदित होकर के मुस्कर आओगी स्वहृदय रसियान नित्यम उस समय हे श्री राधे के आपके वचनों को आपके मैं वैसे ही वचन बोल करके इन्हीं वचनों का अनुमोदन करके आपके चित्त को कब आनंदित करते हुए विराजमान होंगे सारा राजपाठ महल सब तेरा ही तो है कृष्ण में और तुझ में मैं तो कोई अंतर देखती नहीं हूं इसलिए निश्चिंत तो होकर के जो चीज तुमको जहां जरूरत पड़े जैसे प्रयोग करना हो ऐसे प्रयोग करो इस सबकी कर्ता धर्ता तुम ही हो ऐसे जब कहेंगे तो मैं मुस्कुराती हुई श्री स्वामी से कहूंगी देखो यशोदा ने भी आपको इस नंद भवन भी साम्राजी बना दिया है ऐसे कहकर के आपके हृदय को कब मैं आनंदित करती हुई विराजमान होंगी ऐसे परम परम दुर्लभतम जो भाव हैं उन दुर्लभतम भावों को संकल्प के द्वारा श्री किशोरी जी के सामने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ आप निरूपण कर रहे हैं बोलो की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय भावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे आज होली डाले की हमारे ब्रिज में सब जगह आज होली डाल गए तो फिर इकट्ठा करते रहते हैं उसमें ईंधन फिर आगे फिर होली होली होती है होली के दिन होली डाढ़ी की पूर्णाए आ